आवाज की दुनिया के दोस्तों आज आपके दोस्त भारती परिमल लेकर आई है कहानियों के पिटारे में एक और कहानी आज सुनते हैं वरिष्ठ कहानीकार सुधीर कुमार सोनी की कहानी कहानी का शीर्षक है फटी रजायन राधे श्याम जी आज साइकिल निकल पड़े थे सुबह की सैर के लिए उनके घर के पास ही बड़ा सा तालाब था वे उसी का गोल चक्कर लगा रहे थे साइकल बिल्कुल नई दिख रही थी साइकिल चलाते हुए राधे जी अचानक रुक गए उन्हें सामने से सुंदर बाबू आते हुए दिखाई दिए अरे आज आप फॉर्म हाउस नहीं गए राधे श्याम जी नहीं यार कौन ड्राइवर को सुबह सुबह फोन करके जगाए? उसे भी लगता होगा कि मालिक नींद खराब करने लगते हैं इतना कहकर राधे श्याम जी ने रुमाल से चेहरा पूछा फिर बोले कल मनोज से कहकर यह साइकिल मंगवा ली थी अब सुबह की सैर इसी से किया करूंगा कितने की है राधे श्याम जी यही कोई पांच हजार की है बताओ भला कभी बीस पच्चीस रुपए में आ जाती थी साइकिल? इतना कहकर जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, सुंदर बाबू तालाब की सीढ़ी पर बैठते हैं दोनों तालाब की सीढ़ियां उतरने लगे ओ झुमरू दो तो बढ़िया चाय बनाकर तो लाना राधे श्याम जी ने सामने सड़क पर चाय के ठेले वाले से कहा और तालाब की तीसरी सीढ़ी पर बैठ गए मेरे कारण आज आपकी सुबह की सैर नहीं हो सुंदर बाबू ने थोड़ा असहज होते हुए कहा नहीं भाई नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है राधे श्याम जी ने कहा राधे श्याम जी शहर के सम्मानित उद्योगपति हैं शहर में उनके कारखाने व अन्य बहुत से व्यापार हैं, जबकि सुंदर बाबू एक साधारण निम्न मध्यम वर्ग से हैं। की दीवार पर पीठ टिकाकर कर राधे श्याम जी बोले सुंदर बाबू अब जीने का मन नहीं करता। इतना कुछ मेरे पास है भरा पूरा परिवार बेटे बहुए नाती पोते नौकरों की कमी नहीं फिर भी सुकून नहीं है अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ने से पूछा। जिनके बेटे को को पोतों को, अपने माँ बाप दादा दादी के पास बैठने तक का समय नहीं हो उसके लिए ऐसी जिंदगी किस काम की भला मुझे लगता है बहुत कुछ पाकर भी मैंने सब कुछ खो दिया है दिन धीरे-धीरे अपने पैर पसार रहा था। तालाब के आसपास वातावरण में शांति थी। हवा ने छुट्टी ले रखी हो बाबूजी चाय झुमरू चाय वाले ने आवाज लगाकर शांति को भंग कर दिया सीढ़ी पर दोनों गिलास रखकर वह चला गया दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते उन्होंने चुप्पी साधे रखी चाय पीने के बाद राधे श्याम जी ने सुंदर बाबू के कंधे पर हाथ रखकर कहा आप जानते हो सुंदर बाबू मां और बाबूजी के निधन के बाद जब मैं अकेला रह गया था तब मुझे अपनी झोपड़ी में सोने से बहुत डर लगता था बहुत सी रातें मैंने जाग कर काटी। फिर एक दिन मेरी की छत में उड़ गई। मैं जब रात को सोता, तो उड़ने के लिए मेरे पास एक एक रजाई और एक चादर थी। दोनों फटी हुई थी जगह जगह पर उन दोनों में छेद थे मैं जब ओढ़ता तो रजाई और चादर के छेद में से मुझे चांद दिखाई देता को निहारते रहता, बातें बातें करता, और बाते करते करते कब नींद आ जाती, मुझे पता ही नहीं नहीं चलता। जिस रात आसमान में नहीं होता मैं ढंग से सो नहीं पाता अब मैं रात में उठ उठकर कर चांद को देखने घर की बालकनी में जाता हूँ घर की पांचवी मंजिल पर मुझसे चढ़ा नहीं जाता उन्होंने कहना जारी रखा सुंदर बाबू इससे अच्छे तो वो दिन थे जब मैं ठेला चलाता था पूरे दिन ठेला मेरे साथ रहता था। जब कभी मुझे सुस्ताना होता मैं ठेले पर लेटता तो मेरी पीठ और ठेले की छाती आपस में बात कर लिया करती थी उस निर्जीव से मुझे जितना प्यार मिला जीते जागते मेरे अपनों से भी नहीं मिल पाया कहते कहते राधे श्याम जी की आंखों से आंसू डबाए सुंदर बाबू ने उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा था वे उन्हें तब से जानते थे जब वे झोपड़ी में उन्हीं के घर के बाजू में रहते थे सुंदर बाबू ऐसा उतना ही जोड़ना चाहिए कि बस जरूरत से थोड़ा ही ज्यादा होगा एक घर हो छोटा सा जिसमें छोटा सा आंगन और हां, जरूर होनी चाहिए जिससे कि को निहारा जा सके जैसा हिम्मती आदमी इतनी आसानी से टूटने वाला तो नहीं है बहुत देर की चुप्पी को तोड़ते हुए सुंदर बाबू ने कहा राधे श्याम जी उनके कंधे पर हाथ रखकर थोड़ी देर बैठे रहे अब चलते हैं बहुत ही मायूसी से ने ने कहा। मानो उनका मन उठने का ही नहीं था। ने अपनी साइकिल उठाई और चल दिए सुंदर बाबू ने भी अपनी राह पकड़ ली दूसरे दिन सुबह सुबह सुंदर बाबू घर में चाय पी रहे थे कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई गई सुंदर बाबू अपरिचित की आवाज थी तो राधेश्याम जी की कारखाने का एक कर्मचारी बाहर खड़ा था उसके हाथ में एक लिफाफा था सुंदर बाबू को हाथ में लिफाफा देते हुए उसने कहा राधेश्याम बाबू जी ने कहा था सुबह जाकर यह लिफाफा आपको दे देना क्या है इसमें मुझे नहीं पता कर्मचारी ने ने अनभिज्ञता की और चला गया। ने लिफाफा खोला तो देखा उसमें एक स्टाम्प पेपर था पूरा पढ़ने के बाद वे सन्न रह गए राधेश्याम जी ने कारखाने से लगा एक छोटा सा मकान के के नाम कर दिया था। अभी तक किराए के मकान में में रह रहे रहे थे। थे वे पेपर को लिफाफे में डाल ही रहे थे कि उनके उनके पड़ोसी दास जी उनके पास आए और अखबार लेकर दौड़ते हुए पास आकर बोले सुंदर बाबू देखना अखबार में क्या छपा है इतना कहकर उन्होंने अखबार उन्हें पकड़ा दिया अखबार में बड़ी सुर्खियों में छपा हुआ था उद्योगपति राधे श्याम नहीं रहे सुंदर बाबू को चक्कर सा महसूस होने लगा वे वहीं जमीन पर बैठ गए अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कहानीकार सुधीर कुमार सोनी जी की कहानी फटी जजाई कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा मिलेंगे फिर कभी फुर्सत में